भागवत महापुराण एकदश स्कंध अथ अच्छा सप्तमोध्याय शरात संभवः साधो शिखेत भूभृत नाग शिष्य परात्मता पृथ्वी के ही विकार पर्वत और वृक्ष से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए ही होती है बल्कि यो कहना चाहिए कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों का हित करने के लिए ही हुआ है साधु पुरुष को चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करे प्राण वृत्य संतुष्य प्रियनम यथानश्येत बकर मेरे शरीर के भीतर रहने वाले वायु प्राण वायु से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना भोजन कर ले इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय ना चाहे संक्षेप में उतने ही विषयों का उपयोग करना चाहिए जिनसे बुद्धि विकृत न हो मन चंचल न हो और वाणी व्यर्थ की बातों में न लग जाए विषय स्वाभि संाना धर्मेश सर्वत गुण दो सज्जेत वाजबत शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह सीखा है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं होता किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए परंतु अपने लक्ष्य पर स्थित रहे किसी के गुण या दोष की ओर झुक न जाए किसी से आसक्ति या द्वेष न कर बैठे पार्थ प्रविष्टस्तद् पार्थिव प्रद्गुण गंधवायु का गुण नहीं पृथ्वी का गुण है परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है ऐसा करने पर भी वायु शुद्ध ही रहता है गंध से उसका संपर्क नहीं होता वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है तब तक उसे उसकी व्याधि पीड़ा और भूख प्यास आदि का भी वहन करना पड़ता है परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है अंतर्थिर जंगमे सो ब्रह्मात्म भावे असंगमात्मनो मुने भावे राजन जितने भी घट मठ आदि पदार्थ हैं वे चाहे चल हों या अचल उनके कारण भिन्न भिन्न भिन भिन प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अपरिचिन्न अखंड ही है वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर है उनमें आत्मा रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है साधक को चाहिए कि सूत के मनियो में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से ही की जा सकती है इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए तेजोबाव मोघाद्य वायु ने रितय न स्पृश्य नृष्ठ गुणय पुमान आग लगती है पानी बरसता है अन्न आदि पैदा होते और नष्ट होते हैं वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते और चले जाते हैं यह सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है आकाश की दृष्टि से यह सब कुछ है ही नहीं इसी प्रकार भूत वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं परंतु आत्मा के साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं है स्वच्छ प्रकृत स्ति माधुर्य तीर्थ भूण पुनः मित्र अक्षोप स्पर्श के तेह जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ चिकना मधुर और पवित्र करने वाला होता है तथा गंगा आदि तीर्थों के दर्शन स्पर्श और नामोच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं वैसे ही साधक को भी स्वभाव से ही शुद्ध स्निग्ध मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन स्पर्श और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है तेजस्वी तपसा दिप्तो दुर्धर राजन मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं सब कुछ अपने पेट में रख लेती है और जैसे सब कुछ खाल पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से वहलिप्त नहीं होती जैसे ही साधक भी परम तेजस्वी तपस्या से दे इंद्रियों से अपराभूत भोजन मात्र का संग्रही और यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे किसी का दोष अपने में न आने दे क्वचित छन्न क्वचित उपास्य श्रेय इक्षताम भक्ते सर्वत्रीण दहन प्रागोत्तराशुम जैसे अग्नि कहीं लकड़ी आदि में अप्रगट रहती है और कहीं प्रकट वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए वह कहीं कहीं ऐसे रूप में भी प्रकट हो जाता है जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सके वह अग्नि के समान ये रूप हवन करने वालों के अतीत और भावी अशुभ को भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है स्वामाया साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उनके समान ही सीधी टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है वास्तव में वह वैसी है नहीं वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध न होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है विसर्गावा देहत्म कला ना व्यक्तवर्तमना मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है वह न घटता है और न बढ़ता ही है वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने भी अवस्थाएं हैं सब शरीर की है आत्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं है काले नो खघेना भूता नाम प्रभुवा प्यो नित्याव न दृश्य ते आत्मनोग्न यथार्थिता जैसे आग की लपट अथवा दीपक की लव क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं। उनका यह क्रम निरंतर चलता रहता है परंतु दिख नहीं पड़ता जैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और निराश होता रहता है परंतु अज्ञानवश वह दिखाई नहीं पड़ता यथा कालम् गुण गुणानुपा दत्ते यथा कामचते नोयुद्य तेजोगी का गोभी राजन मैंने सूर्य से वह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते और समय पर उसे बरसा देते हैं वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग उनका दान भी कर देता है किसी भी समय उसे इंद्रिय के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती बुद्धते स्वेन बुद्यते स्वेदे नक्षर कबात स्थूल बुद्धि पुरुषों को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट सा होकर भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है परंतु इससे स्वरूपतः सूर्य अनेक नहीं हो जाता वैसे ही चल अचल उपाधियों के भेद से ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग है परंतु जिनको ऐसा मालूम होता है उनकी बुद्धि मोटी है असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है स्वरूपता उसमें कोई भेद नहीं है नसंगो वाम कर्तव्य युधि राजन कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति न करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वातंत्र खोकर दीन हो जाएगी और उसे कबूतर की तरह अत्यंत क्लेश उठाना पड़ेगा कपोत कश्चनारण्य कृष्ण नि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 राजन किसी जंगल में एक कबूतर रहता था उसने एक पेड़ पर अपना घोसला बना रखा था अपनी मादा कबूतरी के साथ वह कई वर्षों तक उसी घोसले में रहा कपोहतो स्नेह गुड़ित हृदय गृहधर मिड़ो दृष्टम दृष्ट अंगे उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की वृद्धि होती जाती थी वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा था सया सनाटना स्थान वार्था क्री रिथुन भोय्रभो चेर तुर्वराज उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया था कि वे निशंक होकर वहां की वृक्षावली में एक साथ सोते बैठते घूमते फिरते ठहरते बातचीत करते खेलतेम यम, यम बान छत सारा तर्पय पिता तम तम समय कामें राजन कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता वह कबूतरी भी अपने कामुक पति की कामनाएं पूर्ण करती कपोते प्रथमो गर्भम गृहणतिकाल आ गाड़ी सुशे सपत्यो सन्निधी समय आने पर कबूतरी को पहला गर्भ रहा उसने अपने पति के पास ही घोसले में अंडे दिए सुखाले प्रजात रचता वह सत्ये दुर्विभा को तनु, भगवान की अचिंत्य शक्ति से समय आने पर वे अंडे फूट गए और उनमें से हाथ पैर वाले बच्चे निकल आए उनका एक एक अंग और रोए अत्यंत कोमल थे प्रजा हम पुपु पुपुशतुस्मृतो दंपते पुत्रो चवंत कुछ तम ता नृव कलभाषित अब उन कबूतर कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गई वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का पालन लालन ताड़ प्यार करते और उनकी मीठी बोली उनकी गुटर गु सुन सुनकर आनंद मग्न हो जाते हैं नाम पितरोपत बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं वे जब अपने सुकुमार पंखों से मां बाप का स्पर्श करते कूजते भोली भाली चेष्टाएँ करते और फुदक फुदक कर अपने मां बाप के पास दौड़ आते तब कबूतर कबूतरी आनंद मग्न हो जाते राजन सच पूछो तो वे कबूतर बूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे उनका हृदय एक दूसरे के स्नेह बंधन से बंध रहा था वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्र रहते उन्हें दीन दुनिया लोक पर लोक की याद ही ना आती एकदा अनर्थम तो कुटुम परिता चेर एक दिन दोनों नर्मादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए हुए थे क्योंकि अब उनका कुटुम बहुत बढ़ गया था वे चारे के लिए चिरकाल तक जंगल में चारों ओर विचरते रहे दृष्टारे इधर एक बहेलिया घूमता घूमता संयोग बस उनके घोसले की ओर आ निकला उसने देखा कि घोसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया कपोहत कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे अब वे चारा लेकर अपने घोसले के पास आए कपोति स्वात्मझान वृक्ष बालकान जान, बाल जान समृतान तानभ्य धावत क्रोशंती क्रोशतो भृत दुखिता कबूतरी ने देखा कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे उसके हृदय के टुकड़े जाल में फंस गए हैं और दुख से चेचे कर रहे हैं उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरे के दुख की सीमा न रही वह रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ गई सास कृष्ण गुणिता देता जमाया भगवान की माया से उनका चित्त अत्यंत देन दुखी हो रहा था वह उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी अपने बच्चे को जाल में फंसा देखकर उसे अपने शरीर की भी सुध बुध न रही और वह स्वयं ही जाकर जाल में फंस गई बद्धान कपोत आत्मजान बद्भान आत्मनौप्याधिक भार्चात्म समापात दुखित जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए और मेरी प्राण प्रिया पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई तब वह अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगा सचमुच उस समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी अहो मे पायम पश्यतापाया दुर्मते हा। तस्याक तस्याक वर्गी को हा। मैं अभागा हूँ दुर्मति हूँ हाय हाय मेरा तो सत्यानाश हो गया देखो देखो ना मुझे अभी तृप्ति हुई और मेरी आशाएं ही पूरी हुई तब तक मेरा धर्म अर्थ और काम का मूल यह गृहस्थाश्रम ही नष्ट हो गया अनुरूपानुकूला पतिदेवता शून्य गृह माम संत्य पुत्र हाय मेरी प्राण प्यारी मुझे ही अपना इष्टदेव समझती थी मेरी एक एक बात मानती थी मेरे इशारे पर नाचती थी सब तरह से मेरी योग्य थी आज वह मुझे सुने घर में छोड़कर हम हमारे सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार रही है सोहम सुन्य गृह मृत दारो मृत प्रजे की मेरे बच्चे मर गए मेरी पत्नी जाती रही मेरा अब संसार में क्या काम है मुझदिन का यह विधुर जीवन बिना गृहणी का जीवन जलन का व्यथा का जीवन है अब मैं इस सूने घर में किसके लिए जीव थि मृत्यु राजन कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर कर तड़फड़ा रहे थे स्पष्ट दिख रहा था कि वे मौत के पंजे में हैं, परंतु वह मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर जाल में कूद पड़ा म लबुब् क्रूर कपोतम गृह कपोतकान कपो कपोतिम चिदार्थ बहेलिया बड़ा क्रूर था गृह कबूतर कबूतरी और उनके बच्चों के मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता बना एवं कुटुम्ब्य शांता ाम पथ त्रिवत कुटुंबम कृपण सार बंधो वसी जो कुटुम्बी है विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है एवं अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है उसे कभी शांति नहीं मिल सकती वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है यह प्राप्त मानुषम लोकमुक्ति वृतमसो खगभतम थक्तारूढ़ुत विदोहो यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपनी घर गृहस्थी में ही फैला फैसा फंसा हुआ है वह बहुत ऊँचे तक चढ़कर गिर रहा है शास्त्र की भाषा में वह आरूढ़च्युत है श्रीमद्भागवते महापुराणे पारभस्यां सहीतादश स्कंधे सप्तम्याय